महाभारत कर्ण पर्व त्रयोदशोध्याय दोनों सेनाओं का परस्पर घोर युद्ध तथा सात्विकी के द्वारा विंद और अनुविंद का वध संजय उवाच तत कर्णो महेश्वास पांडवा नामी जघान समूर शरय सन्नतपर्व भीम संजय कहते हैं राजन तत्पश्चात महाधनुर्धर सूर्यीर कंड ने छुके ही घाट वाले बाड़ो द्वारा सम्रांगण में पांडव सेना का सांगहार आरंभ किया तथे पांडव कर्ण से प्रमुख क्रोधान महारथा राजन इसी प्रकार क्रोध में भरे हुए महारथी पांडव भी कर्ण के सामने ही आपके बेटे की सेना का विनाश करने लगे कर्ण पिराजन समाचे परिमार्जित महाराज कर्ण के नाराज कारीगरों द्वारा धोकर साफ किए गए थे इसीलिए सूर्य के किरणों के समान चमक रहे थे उनके द्वारा वह भी रणभूमि में पांडव सेना का वध करने लगा तत्र भारत कर्णे नाच ताड़िता ग भरत नंदन वहां के चलाए हुए नाराजों की मार झुंड के झुंड हाथी पीड़ा से कराहने मलिन होने और दसों दिशाओं में चक्कर काटने लगे व्यमान बले तस्मिन सुतपुत्रे न मार नकुलभ्य द्रभम सुतपुत्र महारणे मानी नरेज सोतपुत्र के द्वारा उस महासमर में जब अपनी सेना मारी जाने लगी तब नकुल ने तुरंत ही कर्ण पर धावा किया भीमसेन तथा द्रोणिणम करी समत भीमसेन ने दुष्कर कर्म करते हुए अस्वस्थामा को तथा सात्यकी ने के कह दे थी और अरविंद को रोका श्रुतकर्माण आया चित्रसेनो नो महीपति प्रतिबिंध्य चित्र, मही प्रति चित्र सामने आते हुए श्रुतकर्मा को राजा चित्रसेन ने रोका तथा प्रतिविध्य ने विचित्र ध्वज और धनुष वाले चित्र का सामना किया दुर्योधन सुनानं धर्म पुत्र जधिष्ठि संसप्तक गण्धो हावत धन दुर्योधन ने धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर पर और क्रोध में भरे हुए अर्जुन ने संसप्तक गणों पर धावा किया धृष्ट कृपेणाथ तस्मिन वीरवरक्षण समासाद बड़े बड़े वीरों का संहार करने वाले उस संग्राम में धृष्टदमन कृपाचार्य के साथ युद्ध करने लगे और शिकंडे कभी पीछे न हटने वाले कृतवर्मा से भिड़ गया कृते तथा शल्यम मातृपुत्र सुत दुस्साहसन महाराज सहदेव प्रतापवात ने सल्य पर और प्रतापी मादृकुमार सहदेव ने आपके पुत्र दुस्साहसन पर आक्रमण किया के कैकेय सात्विकी युद्धे सर्वर्षण भाष्वता सात्विकी कैकय चापी छादयामा सारत भरत नंदन के के राजकुमार विंद और अनुविंद ने युद्ध में चमकीले बाणों की वर्षा करके सात्तिकी को और सात्यिकी ने दोनों के के राजकुमारों को आच्छादित कर दिया तावेण भ्रातरवी रौ जघन हृदय वृशम विषाणाभ्याम यथा नागोजनागम महाबले जैसे विशाल वन में दो हाथी अपने विरोधी हाथी पर दोनों दांतों से प्रहार करते हो उसी प्रकार वे दोनों वीर वीरता और अनविंद की छाती में गहरी चोट पहुंचाने लगे रडे सरसंभि नाउ राजन सात सत्य राजन उन दोनों के कब बाणों से छिन्न भिन्न हो गए थे तो भी उन दोनों भाइयों ने रणभूमि में को बाणों से घायल कर दिया तो महाराज, भारत। महाराज भरत नंदन सात्विकी ने हस्ते हस्ते संपूर्ण दिशाओं को अपने बाणों की वर्षा से आच्छादित करके उन दोनों भाइयों को रोक दिया वार्य माण ततस्तौ सैनेृष्टी सैने यथम तुण आमा सुी की, की बाण वर्षा से रोके जाते हुए उन दोनों राजकुमारों ने तुरंत ही उनके रथ को बाणों से आच्छादित कर दिया तयोस्तु धनुषि चित्रे क्षेत्र शौर महायशा अथत साय तब महायशस्वी सातिकी ने अपने तीखे बाणों से उन दोनों के विचित्र धनुषों को काटकर उन्हें युद्धस्थल में आगे बढ़ने से रोक दिया अघुसुष्ट तो चिर वे दोनों भाई दूसरे विचित्र धनुष और उत्तम बाण लेकर सात्विकी को आच्छादित करते हुए सुन्दर एवं शीघ्र गति से सब और विचरने लगे मुक्ता महाबाणा कंकर्णस ज्योति स्वर्णभूषण उन दोनों के छोड़े हुए स्वर्णभूषित महान बाण जो कंक और मोर के पंखों से सुशोभित थे संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करते हुए गिरने लगे बाणाधकार अभवत्जन्महा शिक्षे दुस्ते महारथा राजन उस महासमर में उन दोनों के बाणों से अंधकार छा गया फिर उन तीनों महारथियों ने एक दूसरे के धनुष काट डाले तथा क्रुद्धो महाराज सात्वतो युद्ध दुर्मदनुर समाज सज्जम संयुगे चुना प्रेण शिक्षेण अनुपिंद शिरो महाराज फितुरण दुर्म सात्वी कुपित हो उठे उन्होंने युद्धस्थल में दूसरा धंस लेकर उसकी प्रत्यंचा चढ़ाई और एक अत्यंत तीखे के द्वारा अनुविंद का सिर काट लिया अपिरो राजंडलोपचित महत संबर शिरो महारणि सोचयन के सर्वान्झा वसुन्धरा राजन उस महासमर में मारे गए अनुविंद का कुंडल मंडित महान मस्तक के के सिर के समान कट कर गिरा और समस्त के के के को शोक में डालता हुआ शीघ्र पृथ्वी पर जा पड़ा शूरम भ्रता तहारथ सजनो कृत् पर्यवर सूर्यीर अनुविंद को मारा गया दे उसके महारथी भाई विन्द ने अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर सात्विकी को चारों ओर से रोक दिया स षा सात्विक विद्वा स्वर्णपुंख शिलाशित ननाद बलम्नादम तिषतिषे तचा ब्रवी उसने शिला पर तेज किए गए स्वर्ण पंख युक्त साठ बाणों द्वारा सात्विकी को घायल करके बड़े जोर की गर्जना की और कहा खड़ा रह खड़ा रह सातकूर्ण के आना नाम शने कथा हस्त्र ही बाहोरू रथिचारे तद्नत के तर्के के महारथी बिंद तुरंत ही सात्विकी की दोनों भुजाओं और छाती में कई हजार बाण मारे स सर ही छत सर्वाग सात सत्य विक्रम राजन स पुष्पुख राजन उन बाणों से समरांगण में सत्य पराक्रम सातकी के सारे अंग क्षत विक्षत हो लहू लुहान हो गए और वे खिले हुए पलाश के समान सुशोभित तो होने लगे सात्यक सम कहके यहात्म कहकेय पंचविशत्या विव्याध प्रहसन्नि महामना कहके बिन्द के द्वारा सम्रांगण में घायल हुए सात्कीिकी ने हँसते हुए ये पच्चीस बाड़ मारकर कहके को भी घायल कर दिया तावनों समरे सं धनुषि शुभे हत्वा चारथि तुर्णम तो हयास रथरऊ उन दोनों महारथियों ने युद्ध में एक दूसरे के सुंदर धनुष काटकर तुरंत ही सारथी और घोड़े भी बाहर डाले विरथावसी युद्धा समाजग्म तुरा हे सतचंद्र चित्रज चरमणि सुभजऊ तथा फिर वे सुंदर भुजा वाले दोनों वीर नथिन होकर सौ चंद्राकार चिन्हों से युक्त ढाल और तलवार लिए खड्ग युद्ध के लिए उद्यत हो युद्ध स्थल में एक दूसरे के सामने आए जरो चेताम महारंगे निरधारिण जथा देवासुर युद्धे जम्भचक्रौ महाबल जैसे संग्राम में में महाबली इंद्र और शोभा पाते थे उसी प्रकार युद्ध के उस महान उत्तम किए हुए, हुए दोनों योद्धा सुशोभित हो रहे थे तो मंडलाण अन्यो नम तस्तुण समाजाव उस महासमर में मंडलाकार विचरते और पैतरे दिखाते हुए वे दोनों वीर तुरंत ही एक दूसरे के समीप आ गए अन्योन्यस्य अवधे चक्र सूर्य उत्तम कैकेय से चरम तथिक्षेद सात्वत सात्वेशु तथा चर्म फिर वे एक दूसरे के वध के लिए भारी यत्न करने लगे सातिकी ने विंध की ढाल के दो टुकड़े कर दिए जैसे प्रकार राजकुमार विंध ने भी सातिकी की ढाल कर दी। तु, तु कहे के तारा गणसम चार मंडला वह गत्यागतानिच गत सैकड़ों तारक चिन्हों से भरी हुई सातिकी की ढाल कट काट कर और प्रत्यागत आदि आदिपैतरे बदलने लगा तम तर महारंगे निवरधारिणम अपन चिछेद शैन युद्ध के उस महान रंग, रंग स्थल में श्रेष्ठ खड़ग धारण करके विचरते हुए बिंद को सात्विकी ने तिरछे हाथ से शीघ्रतापूर्वक काट डाला सवर्मा के को राज छिन्नो महारणि निपात महेश्वासो वज्राहति वाचल राजन इस प्रकार महायुद्ध में दो तुकड़ों में कटा हुआ कवच सहित महाधनुर्धर के कय राज वज्र के मारे हुए पर्वत के समान गिर पड़ा तम निहत्याण शूर शैन रथ सत्तम युधाम तरूण आरुरो परम तपह रथियों में श्रेष्ठ शत्रुधमन रणसूर सातिकी विंध का वध करके तुरंत ही युधामन्य के रथ पर चढ़ गए तथोन रथमाथा विधिवल पुनः हत्सेन्यम हत्सैन्यम व्यधमत्सात्की शरयि तत्पश्चात विधिपूर्वक कर लाये हुए दूसरे रथ पर आरूढ़ हो के अपने बाणों द्वारा केकयों की विशाल सेना का शृहार करने लगे समरे में मारी जाती हुई केकेयों के की रण में सत्रु को त्याग कर दसो दिशाओं से भाग्यई दसो दिशाओं में भाग भाग्यई इस श्री महाभारते कर्णपर्ण बिन्दाधे त्रयोदशोध्या इस प्रकार श्री महाभारत कर्णपर्ण में विन्द और अनविन्द का वध विषयक तेरहवाँ अध्याय पूरा हुआ